गुड़वान माता पिता की आज्ञा मानने वाला पुत्र ही सम्मति का उत्तर अधिकारी है और कल्याणकारी पात्र होता है इस राज्य के योग्य पुरुष ऐसा है जो आपका हितकारी है प्रिय है तथा हम सबको प्रिय है ऐसा कहने पर ब्राह्मण आदि सभी पुरवाजियों ने राजा येयाति की बात का मोदन किया सुकराचारी के वरदान के कारण उनक राजा की बात से संतुष्ट हुए नगरवासियों ने तथा नहुष के पुत्र यह या याती ने अपने छोटे पुत्र पुरु का राज्य पद पर अभिषेक कर दिया दक्षिण पूर्व दिशा में उसने तुरवसु को अधिकारी बनाया दक्षिण पश्चिम में बड़े पुत्र यदु को राजा का अधिकारी नियुक्त किया उत्तर पश्चिम में दुर्महा और अनु को बनाया इस प्रकार सात सागर युक्त संपूर्ण पृथ्वी को पांचों पुत्रों में बांट दिया। धार्मिक सभी पुत्रों ने धर्म पूर्वक अपने अपने प्रदेशों का पालन किया। इस प्रकार अपने पुत्रों को राज्य देकर राजा येयाती परम प्रसन्न हुए। राजा येयाती ने अपने धनुष, बाण और राज्य अधिकार को पुत्रों को सौंप दिया और सभी क अपने बंधु को सौंप दिया इसके विषय में राजा ययाति ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा जो मनुष्य सभी प्रकार की इच्छा को वश में रखता है वही सच्चा मनुष्य है मन की इच्छा के अनुकूल पदार्थ मिलने पर उसकी इच्छा पुत्रोतर बढ़ती है उसको शांति नहीं मिलती संपूर्ण पृथ्वी पर जितना अन्न सुवर्ण पशु स्त्रियां उन सब को मिलाकर भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है जो मनुष्य इस प्रकार सोचता है वह ज्ञानवान होता है मनुष्य जब सभी जीवों में कर्म से मन से तथा वचन से एक समान वर्ताव करते हैं तब मनुष्य को ब्रह्म तत्त्व प्राप्त होता है दृष्टि को छोड़ देन वृद्ध अवस्था आने पर बाल सफेद हो जाते हैं दांत टूट जाते हैं लेकिन जीवन और धन की आसा नहीं छूटती कामनाओं की पूर्ति होने पर तथा अपने मन के अनुकूल सभी दिव्य पदार्थों के मिलने से जो संतोष होता है इसी संतोष से 16 गुना अधिक कहीं तृष्णा के नष्ट हो जाने पर संतोष होता है इस प्रकार राजा अपने पुत्र को शिक्षा देकर स्त्री सहित वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने वन में म्रग तुंगु नाम के स्थान पर तपस्या करके वहीं पर सौ व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया और स्वर्ग पधार गए। देवर्षु के आदर करने योग्य ये पांच वंश हैं जो सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए हैं जो राजा येयाति के इस उत्तम चरित का ध्यान मगन होकर पाठ करता है, उसको सुनता है, उसे सुनाता है, वह धन धान्य, संताने तथा पूजा दीर्घ आयु और यश की पूर्ति को प्राप्त करता है। वायुप्राण का तिरानिवेवा अध्याय संपूर्ण, वायुप्राण का चुरानिवेवा अध्याय प्रारंभ, कार्तिकीयर्य अर्जुन की उत्पत्त सूतीजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करूंगा। यदु के पांच पुत्र प्रक्रम शाली पुत्र पैदा हुए, इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सहस्त्राजत और दूसरे पुत्र का नाम इस प्रकार है: क्रोष्टु, नील, जीत और लघु। सैजत्रजीत के परम कांतिमान राजा शतजीत नाम के पुत्र पैदा हुए शतजीत के तीन धार्मिक पुत्र पैदा हुए हे है सारे राजा रेड़ू है इनके नाम थे हे राजा के वेड़ तंत्र नाम के पुत्र पैदा हुए वेड़ू तंत्र के कीर्ति नाम के पुत्र पैदा हुए कीर्ति के संगे नाम के पुत्र पैदा हुए संगे के महिशमान नाम के पुत्र पैदा हुए महिशमान के भद्रश्रणे नाम के पुत्र पैदा हुए ये राजा भद्रश्रणे वाराणसी पुरी के राजा थे वे राजा भद्रश्रणे के दुर्दम नाम के पुत्र पैदा हुए दुर्दम के कनक नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए कनक के चार महान पुत्र पैदा हुए इन पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं कृत वीर्य, कार्तिवीर्य, कृत वर्मा और कृत नाम थे। कृत वीर्य से अर्जुन नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा अर्जुन की एक हजार भुजाएं थी और वह सातो धीपों का राजा था। राजा कार्तिवीर्य ने दस हजार वर्षों तक अत्रि के पुत्र दत्त की पूजा की थी। फिर दत्त ने प्रसन्न होकर महत्त्पूर्ण चार वरदा� Inhmeh, Inhmeh, Sabhse Pahla Vardana, 1000 Bhujah Wale Putrka, Dousra Vardana, Is Lohk Meh Adharm Bajta Hua Jangan Kar, Sada Upudayso Ka Prachar Karna, Tisra Vardana, Dharma Purwak Prathivik Ko Jeeit Kar, Us Par Dharma Purwak Hi Praja Ka Palan Karna Tha, Cotha Vardana, Is Prakaar Ka Tha, Ki Yudh Meh Wijay Prapta Karke, Hajar Ushatrho Ka Naash Karke, युद्ध भूमि में अपने से अधिक बलशाली के हाथ से मरना इन वरदानों को प्राप्त करके कारतिवीर अर्जुन ने सभी नगरों और पृथ्वी को जीतकर सात द्वीपों तक फैली हुई पृथ्वी पर क्षत्रिय धर्म स्थापित किया उस परम चतुर महाराज के युद्ध करते समय उसकी माया से 1000 बाहु हो जाते थे और 1000 रथ घोड़ा लड़ने वाली वीर, योद्धा तथा अनेक धोजाएं माया से हो जाती थी। उस कार्तिकीर्णे ने अपने राज्य में दस हजार यज्ञों का अनुष्ठान किया था, और उनके बेसबिय यज्ञे निर्बिघ्न पूर्वक समाप्त भी हो गए थे। उन सब यज्ञों में स्वर्ण की वेदियाँ बनाई गई थीं और स्वर्ण के ही लट्ठे गढ़व सभी ऐश्वर्यासाली राजा और देवता लोग अपने विमानों में चढ़कर आते थे, अनेक गंधर्व और अप्सराएं आकर उनके यज्ञ मंडप की सुभा बढ़ाती थे। नित्य गंधर्व लोग राजा का यशोगान गाते थे। राजा कार्तिकीय की इस प्रकार महिमा और वेभों को देख नारदजी भी आ गुड़गान किया करते थे। उस समय मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला कोई भी राजा उनके यज्ञ दान तपस्या प्राक्रम, बल पांडित्य की बराबरी में नहीं था सात द्वीपों का वह राजा अपने धनुष बाण और तलवार लेकर रथ पर सवार होकर भी पीछे-पीछे चलता दिखाई देता था उसके राज्य में मनुष्य को किसी प्रकार दुख नहीं होता था किसी का धन चोरी नहीं होता था उस राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी रहती थी राजा कार्तिवीर्य इस प्रकार पालन करके प्रजा की रक्षा करते थे तथा स्वाही खेती बारी की देखभाल भी किया करते थे राजा कार्तिवीर्य ने धर्म पूर्वक इस प्रकार ८५० वर्ष तक राज्य किया वह राजा स्वाही पशुओं का पालन कर कभी अनावर्षित होने के कारण राजा स्वयं ही वर्षा करके मेघों का कार्य भी संपन्न करते थे। एक छत्र सम्राट कार्तिवीर ने नागों की महिष्मति नगरी में एक हजार नागो सहित करकटोक नागो को पराजित किया और उसी जगह अपना नगर बसाया। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले राजा ने खेली खेल में समुद्र के वेग को रोककर असमय में ही वर्षकाल जैसा कर दिया था जल क्रीड़ा करते हुए उसके गले से सोने की माला नर्वदा नदी में टूटकर गिर गई और राजा ने अपने तप वह बाहुबल से नदी का वेग रोक दिया तथा नर्वदा नदी को सुखा डाला और उसके जल को इतना तप्त कर दिया कि समुद्र में जीव जंतु जो जल में रहते थे अकुलाने लगे और राजा से प्रार्थना करने लगे नदी के सूखने पर राजा ने माला प्राप्त कर ली एक बार सहस्रबाहु अर्जुन ने नर्वदा के सहारे सहारे चलकर समुद्र को प्राप्त करके उसे हजार बाहों से आलोदित कर लिया और तटवर्ती वन प्रांत को जल से डुबो दिया इस प्रकार उस वन में बिना ऋतु के ही वर्षा शैश्वत बाहु से आलूडित होने पर महासमुंद विक्षुप्त हो गया और पाताल लोक के बहुत से राक्षस बेहोश हो गए और कितने ही डर के कारण छिप गए